क्या मैं आपका बेगाना हूं आपका अपना नहीं आप गुरु बनके के मुझकोड़ा दिखाओ मेरा संदेशा मेरे श्याम सुंदर तक पहुंचाओ सुग्रीव को राम मिलन आपने कराया तो मेरा मेरे श्याम सुंदर से मिलन कराओ मातेश्वरी जानकी का संदेशा श्री राम को आपने दिया है तो ऐसे ही मेरा संदेशा मेरे श्याम सुंदर का दो आप तो अपने भक्तों के दुख सदा दूर करते रहते हैं आज आप अनजान क्यों बन गए हैं क्या मेरी इस विरह व्यथा को आप नहीं जानते रो रो बिनती रो रो विनती करो मैं हनुमान से हाय मुझको मिला दो मेरे श्याम से ती करूं मैं हरों मार से हाय मुझको मिला दो मेरे साब से हाय मुझको तो मिला मुझको तो मिला दो मेरे श्याम से आए मुझको मिला दो मेरे शाम से रो रोविनती रो विनती रो, रो, करो मैं हनुमान से आए मुझको मिला दो मेरे श्याम से रो रो विनती करो मैं हनुमान से मुझको मिला दो हाय मुझको मिला दो मेरे शाम से रो रो गिनती करो मैं हनुमाल से हाय मुझको मिला दो मेरे शाम से I'm uh, gonna get you. दो घन श्याम को समेरा घन श्याम को उनको चाहने उनको चाहने लगा मैं अधिक प्राण से आए मुझको मिला दो मेरे श्याम सेनती करो मैं से मुझको मिला दो मेरे शाम से ज किया सुन भर तो बिगड़ा किया प्रार्थना प्रार्थना तुम मेरी भी सुनो ध्यान से आए मुझको मिला दो मेरे श्याम से और विनती करो मैमार से मुझको मेरा दो मेरे शाम से दूर कर दो हो भग के दुख तुम सादा क्या नहीं जानते मेरी विरहा व्यथा दूर करते हो भगतों के दुख तुम सदा क्या नहीं जानते मेरी विरहा व्यथा रह गए क्यों रह गए क्यों प्रभो आज अनजान से आए मुझको मिला दो मेरे शाम से रह गए क्यों प्रभु आज अनजान से आए मुझको मिला दो मेरे शाम से दूर विनती करूं मैं हनुमान से आए मुझको मिला दो मेरे श्याम से विनती तो करो से आए मुझको मिला दो मेरे श्याम से जब जीव अधिकारी होता है तो उसको राह मिल ही जाती है भटकने वालों के लिए भटकाने वालों की कमी नहीं है राह पे चलने वालों के लिए राह पे चलाने वालों की कमी नहीं है राह मिल गई हनुमान जी को गुरु रूप में वर्ण कर लिया आप मेरे गुरु हैं आप मुझको रास्ता दिखा रोते रोते ललित भक्त सो गया रात को हनुमान जी ने कृपा की सोपन में हनुमान जी प्रकट हो गए गोपाल मंत्र की दीक्षा दी है हनुमान जी ने निकुंज मंत्र दिया है इसी का अधिकार यह सखी भाव का हनुमान जी ने गोपाल मंत्र की उपदेश दिया स्वपन में ही पंथ संस्कार हुए वैष्णव पंथ संस्कार जो होते गले में कंठी बांधी स्वपन में और हनुमान जी ने कुछ शिक्षा दी है साथ में आदेश दिया अब तुम जाओ वृंदावन तुम्हारी इच्छा अवश्य ही पूर्ण होगी मेरा आशीर्वाद है कहकर के हनुमान जी महाराज अंतरहिप हो गए उसी समय आंख खोली ब्रह्म मुहूर्त का समय था हैरान तब हुआ जो ही तकिए के ऊपर हाथ रखे उठने लगा लेटा हुआ तो तकिए के ऊपर तुलसी की कंठी रखी हुई थी हनुमान जी रख के चले गए थे हैरान हो गया जो स्वप्न में तुलसी की कंठी दी थी हनुमान जी ने वही कंठी देखा तके के ऊपर रखी हुई हनुमान जी रखे चले गए थे कंठी को उठाया हनुमान जी का नाम लेके गले में दहान कर लिया और जैसा कि हनुमान जी ने शिक्षा रूप दे आदेश दिए थे उसी के अनुसार पहले अपने माता पिता से आज्ञा थी माँ बाप तो धन्य हो गए सुन करके बालक की बात बेटा हमने न जाने कितने जन्मों तक संतानें पैदा किया आनादी काल से यही तो कर रहे हैं गरिष्ठ गरिस्त ग आज पहली बार हमको ऐसी संतान मिली है इसलिए बेटा हमारी तरफ से निश्चिंत रहे माँ कहती मैं अपनी कोह को आज धन्य मान रही हूं आज ही मैं पुत्रवती हुई हूं बेटा तो हमारा बिल्कुल भी ध्यान नहीं रखना हमारा ख्याल नहीं रखना बिल्कुल चिंता न तुम वृंदावन में जाओ मेरा आशीर्वाद है जो वृंदावन में तुम्हारी रक्षा करेंगे भरण पोषण करेंगे वो हमारे यहां भी भरण पोषण करेंगे हमारी चिंता बेटा बिल्कुल नहीं करना हमारा आशीर्वाद है अपने हृदय पर पत्थर रख के माता पिता ने सब बालक को विदा किया मन में प्रसन्नता भी है मेरी कोख धन्य होगी पिताजी कहते हैं अपनी पत्नी से देवी आज मेरा बाप बनना धन्य हो गया है हम तो भजन न भी करें तो हमारा तो उद्धार हो ही जाएगा ध्रुव जहां पर पहुंचा है परमधाम को वहीं पर मां भी सुनी थी पहुंची है हम अपने परलोक के लिए जो चिंता करते थे आज निश्चिंत तो हो गए हैं जो बचपन से हमारी इच्छा थी जो संस्कार हमने सोच करके दिए थे बच्चे को आज उसका फल मिल गया आशीर्वाद दिया माता पिता के चरणों में प्रणाम करके उनकी परिक्रमा करते हुए हनुमान जी को नमस्कार करते चित्रकूट से बालक वेदा हो जाता है पहुंचता है वृंदावन दर्शन किए यहां मंदिरों के डायरी का जैसे तुलसीदास जी को आज्ञा की थी काशी जी में हनुमान जी ने कि जाओ चित्रकूट वहां राम जी का मिलन होगा ऐसी ही हनुमान जी ने भक्त ललित जी को भी अब इनका नाम जलिता चरण हो गया अब ये साधु बन गए हैं सन्यासी बन गए हैं विरक्त भेष ले लिया है वृंदावन में आ गए रंगजी के मंदिर में ड्योड़ी पे बैठे रहते थे कोई भी कुछ अनेता खा लेते बस भजन करना हनुमान जी जो भी शिक्षा देगी तो उसके अनुसार अपना जीवन बनाया वृंदावन की परिक्रमा में अब तो सब मंदिर आश्रम सब बन गए हैं उस समय जंगल था आज से तीस साल पहले जब हमने वृंदावन की परिक्रमा की केसी घाट के बाद सब जंगल कहाँ तक गोरे दाऊ मंदिर तक आदि वृंदावन की परिक्रमा में जंगल ही हुआ करता था गोरे दाऊ से लेकर के और केसी घाट तक बस ये थोड़ा बस्ती बीच में फिर जंगल आ जाता था मदन टेर के पास फिर बेरी का जंगल पूरा सब उस समय वृंदावन छोटी सी बस्ती थी इधर बेरी का जंगल जमुना किनारे किनारे उसमें चला जाता रोता प्रार्थना करता ठाकुर जी से वो दिन प्रभु कब आएगा जब पकड़ेंगे बाठलाएंगे मोह चरण कमल की इच्छा कर कृपा बिठलाएंगे मोह चरण कमल कीचा अब मैं मर मर के जीने लगा हूँ घूंट आंसू के पीने लगा हूँ तेरी यादों में रोने लगा हूँ आंसू से मुंह धोने लगा अब तू ही एक मंजिल मेरी अब तू ही एक मंजिल मेरी याद रह रहे के आती तेरी अब तू ही एक मंजिल मेरी याद रह रहे तेरी अब मैं छिप छिप के रोने लगा हूँ आंसुओं से मुंह धोने लगा ही एक मंजिल मेरी याद रह रह के आती तेरी अब तो ही एक मंजिल मेरी याद आ रह के आती तेरी अब मैं छिप छिप के रोने लगा हूँ आंसूओं से मुंह धोने लगा हूँ सुओं से मुँह धोने लगा हूँ अब मैं मर मर के जीने लगा हूँ ऊट आँसू के पीने लगा हूँ भूट आंसू के पीने लगा लगाओ हो, हो, हो, हो मैं सपनों में खोने लगा हूँ आंसूओं से मुँह धोने लगा हूँ मासू से मुंधोने लगा हूँ प्रीढ़िया तो मे रोने लगा हूँ आंसूओं से मुंह धोने लगा हूँ मासू से मुंह धोने लगा हूँ बंधन सभी तोड़ दो मैं तेरे पीछे ये जग छोड़ दो मैं बंधन से भी तोड़ दो मैं तेरे पीछे ये जग छोड़ दो मैं मन की माला पिरोने लगा हूँ आंसुओं से मुंह धोने लगा हूँ सुओं से मु धोने लगा तेरी यादों में रोने लगा हूँ आंसुओं से मुंह धोने लगा हूँ आंसुओं से धोने लगा हो, ओ, हो पराया दाव पे हमने जीवन लगाया हो गया आज सबसे पराया दाव पर हम हूंसुओ से मुंह धोने लगा तेरी यादों में रोने लगा हू आंसू शाम तुम्हारा प्यार मिले तेरी याद बसे इतनी दिल में और याद किसी की आ सके जब आंख खुले तो आए नजर जब आंख खुले तो आए, आए नजर बंद हो तो तेरा दीदार मिले जग सारा सोए जब खिली खिली रात में जग सारा सोए जब खिली खिली रात में सो सो बार याद करो एक एक बात में सो सो बार याद करो एक, एक बात गया बीत सावन और फागुन बिताए मगर तुम नए मगर तुम ना, आए, मगर तुम ना। आये मगर तुम ना जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया जब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 सावरे को सदा ढूंढता है, जो, जो उस सांवरे को सदा ढूंढता वो एक दिन उसे सांवरा ढूंढता है, एक दिन उसे सांरा है, जब मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया आ।, आ, आ, आ मिले तार से तार क्यों ना मिले कन्हैया हो मेरे राम तो ऐसे नहीं जो ना सुने फरियाद को मेरे राम तो ऐसे नहीं जो ना सुने फरियाद को छोड़ कर वे कुल प्रभागे भक्त की को छोड़ कर बी के मदाद को भगवान तो मेरे श्याम तो ऐसे नहीं जो तांसुर पर याद को मेरे शाम तो ऐसे कर्ण भरी पुकार में शक्ति अपरंपार तज देते वैकुंठ हरि सुनकर कर्ण पुकार उसी समय जब विरह में व्याकुल था बेरी के वृक्ष के नीचे पड़ा रो रहा था कभी बेरी के वृक्ष को आलिंगन करके रोता तो उसी समय बंसी बजाते हुए मे ठाकुर जी मंद मन मुस्कुराते हुए प्रकट हो गए हैं ललित तो भगत के सामने बोल वृंदावन बिहारी उठा करके अपने गले से लगाया जितने तुम मेरे लिए व्याकुल भक्त इतना मैं भी तुम्हारे लिए व्याकुल था बस समय की इंतजार थी आज इंतजार की घड़ियां समाप्त तो हुई आज से मैं तुम्हारा तुम मेरे आओ देखो ये दिव्या वृंदा धाम का नजारा बैठो जरा यहां पर ठाकुर जी ने बेरी के वृक्ष के नीचे बैठाया अब देखो क्या होता है उसी समय जो ही बेरी के नीचे बैठाया ललित तो भक्त तो भूल गए कि मैं ललिताचरण नाम का कोई महात्मा हूं स्वयं अपने आप को सजी धजी एक सखी के रूप में अपने आप को पाया सुंदर सजी धजी 14 वर्षीय युवती राधा माधव के निकुंज की सखी अपने आप को पाया कंटेले बेली का वृक्ष कल्प वृक्ष हो गया दिव्य वृंदावन का नजारा सामने प्रकट हो गया राधा नाचे, जय हो कृष्ण नाचे, जय हो राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाच गोपी जंग राधा नाचे, कृष्ण नाचे, नाच गोपी जन वो मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन ओ मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन हा मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन ओम मेरा रावन गया सकीरी पावन वन गया सकी पावन वृंदावन क्योंकि राधना चय कृष्ण नाच जय राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जंग राधा नाचे कृष्ण नाचे नाच गोपी जंग हो मन मेरा बन गया सखीरी पावन बृंदावन हो मन मेरा बन गया सखीरी पावन वृंदावन मेरा तन गौरे मन बन गया बृंदावन मेरा तन गौरे मन बन गया के आसन पर बैठे हैं राधा रम के आसन पे बैठे हैं राधा रमन तो मेरा तन और मन बन गया वृंदावन मेरा तन और मन बन गया वृंदावन सब मस्त हो रहे हैं सब नाचने के मूड में है चलो दूसरा अच्छा बैठना नहीं ये तो भट्टा बैठ जाएगा खड़े रहो ठाकुर जी दिव्य क्रीड़ाओं के दर्शन करा करके थोड़ी देर के लिए अंतरित हुए भगत राज व्याकुल हो गए पंजाबी भजन है दिल लुटिया कन्हैया ने कन्हैया ने पवाड़ा पै गया हो तेल लुटिया कन्हैया नेवाड़ा पै गया संस्कार टीवी चैनल के माध्यम से वो लोग भी सुन रहे हैं इस समय जो पंजाबी नहीं जानते थोड़ा सा अर्थ भी कर देता हूं पवाड़े का मतलब होता है झंझट मुसीबत कन्हैया ने दिल लूट लिया पवाड़ा पै गया मुसीबत पड़ गई गले दिल लुटिया कन्हैयाने पवारा पे गया हो दिल लुटिया कन्हैयाने पवारा पे गया हाय हाय पवारा है गया पवारा है गया।, गया।, गया दिल मेरा लुटिया दिल मेरा लुटिया तिहा हाय मार सुटिया मेरा लुटिया तिहाय मार सुटिया दिल मेरा मार लुटिया तेरे आ, जो कर गया दिल लुटिया कन्हैया ने दिल लुटिया कन्हैया ने तुम्हारा पै गया दिल लुटिया कन्हैया ने तुम्हारा पै गया पाया कन्हैया तो होए कन्हैया जग मुरली तेरी बजदी मुरली तेरी ओ जग मुरली तेरी रे आगे सिने कट कले जा भजदी नी दिल तक तक करता रह गया दिल लुट नहीं आ रही कन्हैया ने पवारा पे गया दिल लुटिया कई आने पवारा गया दिल मेरा लुटिया तिल मेरा लुटे अत्याय मार सुटिया मेरा लुटिया त्याय मार सुटिया दिल मेरे लुटे अत्याय मार सुटे मेरा लुटिया त्याय मार सुटिया तेरे चो कर गया कन्हैया ने दिल दीतिया कन्हैया ने तमारा पै गया कन्हैया ने हमारा पै गया हाय कन्हैया कन्हैया कैया हाय कन्हैया हो कन्हैया हाँ हाँ हाँ गया दिल लूट गया फिर माल खजाना छूट खजाना पहला दिल लूट गया और फिर माल खजाना छूट गया।, गया और फिर कुणबा सारा रूठ गया कुण बेकार परिवार फिर कुणबा सारा रूठ गया पट्ठा बंदा बंदा पै गया लुटिया कन्हैया ने पवारा लुटिया कन्हैया ने पवारा पै गया आए हाए कन्हैया वाय होए कन्हैया कन्हैया वाय हो हाँ, कन्हैया तखड़ी डुल बैठा राजू तेरे प्रेम दी तखड़ी डुल बैठा और कर बार भी अपना बैठा और दिल तेरे उल बैठा आई लव यू लव यू कह गया दिल नहीं गया हाय पवाड़ा है थाएग थाएग मेरा लुटिया, दिल मेरा लुटिया से हाय मार मेरा लुटिया से हाय मार लुटिया, लुटिया दिल मेरा मेरा हाय हाय मार मार सुत्या तेरे चौकर दिल लुटिया लुटी नहीं हारे दिल लुटिया लग नहीं हारे पे है कन्हैया रे पार कन्हैया हो कन्हैया कैया हो कन्हैया और दे राधे सैदानी दिल रोंद रोंद कह गया दिल त्यक नहीं आने पवाड़ा पै गया त्यकनेवाड़ा पै गया तक तो नहीं आने पवाड़ा कहीं ने रहे पवारा बैर हाए हाय पवारा है पवारा है दिल मेरा लुटे आ दिल मेरा लुटिया त्याय मार सुटे हाई मारे दिल मेरा लुटिया त्याय मार सुटे दिल मेरा लुटिया त्याय मार चुके आ रे जो कर गया दिल लुटिया क नहीं आ रे कन्हैया ने गया कन्हैया तो ने गया कन्हैया भाई कन्हैया कनैया कैया कन्हैया ललताचरण जी महाराज का रोज प्रिया प्रीतम की निकुंज लीलाओं के दर्शन होते हैं एक दिन ललताचरण जी ने कहा कि प्रभु बस ये लीलाएं नित्य चलती रहें। मैं अपनी राजधानी किशोरी जी के चरणों में सदा के लिए आना चाहता हूं ऐसी कृपा करो कभी दोबारा प्रकटित ना हो दुनिया का भान ना रहे सदा के लिए आपकी लीलाओं में सम्मिलित हो जाओ भगवान की तरफ से स्वीकार हो गई विनती कल तुम सदा के लिए हमारी लीलाओं में सम्मिलित हो जाओगे फिर लौट करके वापस फिर नहीं आओगे बेरी के बंद से निकलकर कर के मंदिर के पास ड्योरी पे बैठ गया इंतजार थी भोजन पानी किया रात्रि विश्राम फिर अगले दिन सबको कह के गया है वृंदावन के संत परिचित हो चुके थे इनके आते जाते थे कोई ना कोई भोजन दे जाता था एक दिन ललताचरण जी ने कहा उसी दिन ललताचरण जी ने कहा संतों को कि आज मेरा विवाह है भीतर ललता चरण नहीं बोल रहे हैं भीतर से ललता जी बोल रही हैं ललिता जी के भाव को प्राप्त हो चुके थे आज ललता चरण जी बोले संतों को कि आज मेरा विवाह है मुझको विदाई दो मैं जा रहा हूं सदा के लिए आज मेरा विवाह उत्सव है निकुंज वृंदावन में आज धूम है मेरे विवाह की उनकी भाषा को ठीक प्रकार से कोई समझ नहीं सका था चला गया वहीं बेरी के बन में एकांत उसके बाद आज तक उनका पता नहीं चला कहां गए पहुंच गए प्रभु की लीलाओं में आज मैं निकुंज की आज मैंने कुंज की सखियों में मिल गई, दिल की कली खिल गई। आज मैंने कुंज की सखियों में मिल गई, वो दिल की कली खिल गई, वो दिल की कली खिल गई, वो दिल की कली खिल गई, वो दिल की कली खिल गई। वो दिल की कली खिल गयी मंजिल गुरुदेव की कृपा से मिल गई, वो दिल की कली खिल गई। दिल की की मिल गई गई कली खिल आज मैं निकुंज की सखियों में मिल गई ये दिल की कली खिल गई आज मैं निकुंज की सखियों में मिल गई वो दिल की कली खिल गई बन की कली मिल गई, वो दिल की कली खिल गई। ऐसे बृंदा बन की कली मिल गई, दिल की कली खिल गई। ओ, आज मैंने कुंज की सखियों में मिल गई, वो दिल की कली खिल गई। आज मैंने कुंज की सखियों में मिल गई, दिल की, की कली खिल गई।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 आज मैं की सखियों में मिल गयी गली गयी दिल की कली खिल गई, दिल की कली खिल गई, वो दिल की कली खिल गई, दिल की कली खिल गई, गिल मंदिर गुरुदेव की कृपा से मिल गई, वो दिल की कली खिल गयी मंदिर देव की कृपा से मिल गयी दिल की कली खिल गई. आज मैंने की गए, की आज मैंने की, गए, दिल दिल की की की की सखियों सखियों में में मिल मिल गई, गई। गई, गई। कली कली खिल खिल गए। गए। बैठो। इस प्रकार ललता चरण जी महाराज ललता सखी का भाव देह प्राप्त करके सदा के लिए अपने प्रिय प्रतन के निकुंज में उनके प्रेमयी रसमय लीलाओं में, में सम्मिलित हो गई बोल भक्त और उनके भगवान की जय भक्तमाल में बड़ी सुंदर एक कथाती है यद्यपि इस भगत का भक्तमाल जी में नाम नहीं है नाम क्या था भगत का ये भक्तमाल में नहीं बस एक भगत के नाम से चर्चा है बड़ी प्यारी चर्चा है। किस नाम से कथा ये है भक्तमाल में साक्षी गोपाल के भक्त इस नाम से ये कथा भक्तमाल में है उड़ीसा के पास किसी गांव में रहने वाले वहां के, के ब्राह्मण तीर्थ यात्रा के निकलता है सोचा कि वृद्ध शरीर है किसी को साथ रख लूं। संयोग नहीं बना कि कोई परिवार का सदस्य साथ जाए पास में ही एक बालक को कहा जो 17-18 वर्ष का बालक उसे बोले भगत जी कि मेरे साथ तीर्थ यात्रा कर ले चलो आपका पूरा खर्चा मैं उठाऊंगा मैं वृद्ध हूं मुझको सहारे की आवश्यकता है स्वीकार कर लिया उसके माता पिता नहीं थे अनाथ बालक था गरीब था हृदय का सच्चा था भग था प्रभु का उस बालक को साथ ले लिया आए हैं भूमि में तीर्थ यात्रा करते करते कुछ देर रुके फिर बद्रीनाथ की के चल दिए पैदल महीनों की यात्रा प्रारंभ समाप्त करके फिर वापस वृंदावन आ गए मन में आया कि चलो एक बार वृंदावन और जाए जाए मन नहीं भरा वृंदावन रहते रहते वृंदावन रहने की ऐसी आदत पड़ गई है केदारनाथ बद्रीनाथ गए लेकिन खींचा वही वृंदावन का रहा फिर कहा बालक चलो वापस वृंदावन चलते अब हैं अब तीर्थ यात्रा कर नहीं अब तो वहाँ बास करने के लिए चले कुछ समय रहेंगे महीना दो महीना फिर लौटेंगे वापिस उड़ीसा के लिए बालक के मन में भी भाव था वृंदावन में कुछ दिन रहा जाए अब बद्रीनाथ से वापस लौटे ऋषि के हरिद्वार होते पैदल ही पहुंच गए वृंदावन ठहरने का स्थान मिला एक गोपाल जी का मंदिर था ठाकुर जी का नाम था गोपाल गोपाल जी के मंदिर में व्यवस्थाओं की रुकने के कुछ दिन रुके संयोग की बात प्रभु का विधान पंडित जी बीमार पड़ गए बड़े वाले जो तीर्थयात्री तीर थे, थे बीमार पड़ गए तो इस बालक ने बहुत सेवा की है साथ रखा था इसलिए कि वृद्ध सही है कहीं कुछ भी हो जाए तो बालक सेवा करेगा बालक ने तन मन धन से सेवा की जितना उसके पास बनता था इतनी सेवा की और बहुत दिन तक की उसकी सेवा पर रिझ गए मंदिर में ही गोपाल जी के सन्मुख बैठ करके उस बालक को कहा कि बेटा मैं तुम्हारी भक्ति पे तुम्हारी सेवा पे रीछ गया हूं गोपाल जी को साक्षी मान करके उनको गवाह मान करके उनके सन्मुख में प्रतिज्ञा कर रहा हूँ मेरी बेटी जो कंवारी है उसका विवाह मैं तुमसे करूँगा मैं वचन देता हूँ आपको साक्षी गोपाल है इनके सन्मुख मैं वादा करता हूँ मैं तुमको वचन देता हूँ मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे करूँ बालक ने कहा कि मेरी विवाह करने की कोई इच्छा नहीं है मैं विवाह नहीं करना चाहता बस भक्ति में ही अपना मन लगाना चाहता हूँ बोले कि बेटा तू भक्ति में मन लगाना चाहता ठीक है लेकिन मैंने गोपाल जी के सामने उनको साक्षी मान के गवाह मान कर प्रतिज्ञा कर ली मैंने वचन ले लिया है तुमको अपनी बेटी देने का भगवान के सामने उनको साक्षी मान के मैंने कहा इसलिए मैं कैसे किसी और को कन्या दे दू अब तो मेरी कन्या तुम्हारी हो गई भगवान इसके साक्षी हैं। अब मैं भला अपनी कन्या किसी और को कैसे दे सकता हूं अब अंत में प्रभु का विधान मानकर के बालक ने स्वीकारोक्ति दे दी ठीक है जो प्रभु का विधान हां हो गई फिर दोनों गोपाल जी के मंदिर में खड़े होकर प्रणाम करते हैं कहते हैं अपनी प्रतिज्ञा की प्रभु मैंने अपनी बेटी का वागदान दिया है इस बालक के लिए आप कृपा करना मैं अपने वचन को निभाऊँ आप साक्षी हैं उसके बाद जब भगत जी बिल्कुल ठीक हो गए तो दोनों यात्री गए हैं अपने गांव उड़ीसा में जगन्नाथपुरी जी के पास घर वालों से बात की कि इस बालक को मैंने अपनी कन्या देने का वचन दिया है भगवान साक्षी घर वालों ने मना कर दिया पत्नी बोली मैं अपनी बेटी को कुएं में ढकेल दूंगी समुद्र में बहा दूंगी अग्नि में जला दूंगी लेकिन उस अनाथ बालक के साथ मैं तिल तिल करके अपनी बेटी को मरने नहीं दूंगी कहा मेरी प्रतिज्ञा का क्या होगा क्या तुमने की ना प्रतिज्ञा मुझसे पूछ के की थी मैं अपनी बेटी को तिल तिल मरने के लिए भेजूंगी वहां पर ना कोई खाने पीने की व्यवस्था ना तो कोई है नहीं उसका घर बार नहीं मैं बेटी को ले के लेकर के अग्नि में कूद जाऊंगी लेकिन उसके साथ विवाह नहीं करूंगा बेटी का ठीक अब क्या किया जाए बालक से जाके कह दिया कि बेटा हमारे घर वाले नहीं मानते एक बार और पूछ के देख लेता फिर दोबारा पूछा सब घर वाले झगड़ा करने को तैयार होगी बुढ्ढे को घर से निकालने को तैयार होगी क्या कर रहे हो बेटी है तुम कसाई हो हम नहीं देंगे बेटी को अब बालक के पास गया बालक ने कहा कि आपकी जो भगवान को गवाह मानकर साक्षी मानकर आपने जो वचन दिया था वाक्दान दिया था बेटी का उसका क्या होगा एकदम मुकर गया पंडित जी सीधा सीधा बोले कौन गुआ गोपाल कौन सी प्रतिज्ञा मैंने कुछ नहीं किया बालक बड़ी हैरान की कैसे विचित्रे अपना अपमान समझा और ये पंडित जी क्या बोल रहे हैं भगवान को साक्षी मान करके मुकर गए क्या दुर्गति होगी इनकी पंचों के पास गए पंचायत को जोड़ लिया कि भगवान के सामने साक्षी मानकर उनको प्रतिज्ञा की थी बेटी को कन्यादान मेरे लिए करने की और झूठ बोल गए पंचायत में पंडित जी को बुलाया गया पंडित जी ने सीधा कह दिया मैंने कोई प्रतिज्ञा नहीं की मैंने कोई वचन नहीं दिया ये झूठ बोल रहा है बालक पंचायत ने बालक से कहा कि बेटा जिस समय इन्होंने तुमको अपनी कन्या देने का वादा किया तो उस समय कोई था बीच में साक्षी गवाह कहा कौन गोपाल जी भगवान जी थे साक्षी <coughs> ब्राह्मण ने सोचा कि भगवान भी कहीं गवाही देंगे क्या क्या तुम्हारे गोपाल जी यहां साक्षी भरने के लिए गवाही देने के लिए आ सकते हैं क्या क्यों नहीं आएंगे जब उनके सामने बात हुई है तो क्यों नहीं आएंगे वो? सब से क्या पागल है बा, बालक फरमान लिख दिया कागज पे दोनों के सिग्नेचर करवा लिया पंडित जी के बालक के लिखा क्या अगर भगवान यहां आकर के साक्षी दे गवाही दे तो कन्या का विवाह हो जाएगा इससे अगर नहीं आए तो विवाह का इंसान पंडित जी ने भी स्वीकार कर लिया ठीक है अगर गवाही देने आ जाए भगवान मैं अपनी बेटी का विवाह कर दूंगा मैंने प्रतिज्ञा की थी कि नहीं की थी छोड़ो इस बात को मैं बेटी का विवाह कर दूंगा इससे अगर भगवान यहां आकर के साक्षी बालक ने भी कहा अगर भगवान नहीं आए तो मैं जीवन भर कमारा रहूंगा मैं सोच लूंगा कि दुनिया तो झूठी है ही भगवान भी ने भगवान भी झूठ हैं, भगवान ने भी असत का साथ दिया है पंचायत स्थगित हो पर्चे को लेकर के पहुंचा पैदल चल के वृंदावन उड़ीसा से पैदल चलकर उस कागज को लेकर टुकड़े को लेकर पहुंचा वृंदावन गोपाल जी के सामने टुकड़ा रख दिया पढ़ो इसको क्या लिखा हुआ और प्रभु आपके सिवा अब आप मेरा कोई दूसरा नहीं है आप मेरे गवाह हैं सत्य की रक्षा करने का आपने वचन दिया है आप धर्म के पक्षधर हैं सत्य के पक्षधर हैं महाभारत युद्ध में आपने सत्य का साथ दिया असत्य को हराया सत्य को जिताया मैंने बहुत कथाएं है, सुनी हैं, पढ़ी हैं, आपने धर्म का साथ दिया है सत का साथ दिया है सज्जन का साथ दिया है लेकिन आज देखूंगा पहली बार कि जो लिखा वह है क्या वह सत है आज पहली बार मैं आपकी परीक्षा ले रहा हूं आपने बहुतों की परीक्षा ली है आज परीक्षा मेरे प्रभु आपकी है आप सत का साथ देते हैं या असत्य आपके सामने उस ब्राह्मण देव ने प्रतिज्ञा की थी आप साक्षी हैं आप अच्छी प्रकार से जानते हैं आपको मेरे साथ चलना पड़ेगा सुबह से दोपहर दोपहर से संध्या हो गई भगवान की तरफ से कोई उत्तर नहीं आया व्याकुल हो गया हे गो गवाह तू मेरा तुझ बिन कोई और नहीं साथ चलो या चलो या साथ छोड़ दो तुम पर मेरा जोर नहीं साथ चलो या साथ छोड़ दो तुम गवाहा तू तु मेरा तुझ बिन कोई और नहीं गोपाल गवाहा तू तु मेरा तुझ बिन कोई और नहीं साथ चलो साथ चलो साथी साथ